विक्रांत की बात सुनकर रमाकांत का शरीर डर के मारे कांपने लगा उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती थी इस वक्त तो नैना भी दंग रह गई इस वक्त उसे बस चिंता इस बात की थी कि कहीं विक्रांत कुछ इलीगल काम ना कर दे वो विक्रांत का नेचर अच्छे से जानती थी उसे पता था कि विक्रांत किसी भी मुजरिम से सच उगलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वो एक पल नियम कानून की जरा सी भी परवाह नहीं करता है लेकिन रमाकांत भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था वो विक्रांत की ऐसी छोटी मोटी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरने वाला था कुछ पल तक घबराने के बाद वो फिर से बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठ गया फिर वो विक्रांत की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखने लगा हे विक्रांत ने हंसते हुए रमाकांत के आगे एक लड़की की फोटो निकाल कर रख दी देखो इसे इस लड़की को तो तुम अच्छे से जानते होंगे इसका नाम जूही है जूही चोपड़ा याद है ना जब तुमने इस लड़की को किडनेप किया था उस वक्त इसकी उम्र मात्र बारह साल की थी और ये क्लास सिक्स में पढ़ती थी तो मैं पता है ये पढ़ने में बहुत होशियार थी और अगर आज जिंदा होती तो शायद बहुत बड़ी डॉक्टर इंजीनियर या क्या पता देश की जानी मानी हस्ती होती लेकिन अफसोस बेचारी इस दुनिया में नहीं है खैर आज मैं जूही की नहीं बल्कि उसके बाप के बारे में बात करने वाला हूँ अब जाकर रमाकांत की कुछ समझ आ रहा था लेकिन फिर भी वो कन्फ्यूज होते हुए विक्रांत को देख रहा था वही नैना को भी अभी विक्रांत का इंटेंशन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था तुम ये देखो विक्रांत ने आगे बोलना शुरू किया और इसके साथ ही उसने रमाकांत के आगे तो। बड़े ही होंगे जूह इनकी इकलौती बेटी थी और जब तुमने इनकी बेटी को किडनेप किया था उस वक्त चोपड़ा साहब की उम्र मात्र सैतीस साल की थी उनकी बेटी में उनकी जान बस्ती थी उनका चेहरा देखे बिना उनको नींद नहीं आती थी और शायद ही इन 26 सालों में कभी कोई ऐसा दिन गुजरा हो जिस दिन चोपड़ा साहब अपनी जूही को याद करके रोए ना हो जरा सोचो अगर उनकी जगह पर तुम रहे होते तो क्या तुम्हें दुख नहीं होता जूही के गायब होने के बाद आज तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई करोड़ों अरबों की दौलत है उनके पास और अब उनकी उम्र तिरसठ चौसठ साल के करीब है उनके मरने के बाद उनकी अथाह दौलत किसी ट्रस्ट में या फिर उनके रिश्तेदारों में बांटती जाएगी अब तुम जरा ये सोचो अगर आज चोपड़ा साहब को ये पता लग जाए कि उनकी बेटी को तुमने किडनैप किया था और उनके जिगर के टुकड़े का मर्डर भी तुमने किया था तो सोचो वो क्या करेंगे रमाकांत अभी भी शांत होकर ध्यान से विक्रांत की बात सुन रहा था मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो देखो ये रही चोपड़ा साहब की हेल्थ रिपोर्ट कैंसर है उन्हें बामुश्किल दो साल में ही मौत हो जाएगी उनकी ये बात उन्हें भी अच्छे से पता है अब सोचो अगर उन्हें पता लगा कि तुमने ही उनकी बेटी का मर्डर किया है उसे सुरंग के भीतर ले जाकर बम से उड़ा दिया है तो क्या वो अब भी पुलिस और कोर्ट पर भरोसा करके चुपचाप बैठे रहेंगे तुम्हें तो लगता कि उनके पास इतनी दौलत है इतने पावर है वो उसकी मदद से एक झटके में ही तुम्हारा काम तमाम नहीं कर देंगे आई थिंक वो बिना किसी के परवाह किए तुम्हे खत्म कर देंगे और ये बात तुम्हें भी पता है की चोपड़ा साहब के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है अब जाकर नैना को समझ आया कि विक्रांत ये सब बातें इसलिए कर रहा है ताकि रमाकांत डर जाए और वो सब कुछ कन्फेस्ट कर ले लेकिन नैना को ये भी विश्वास था कि रमाकांत इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है वो इतनी आसानी से कुछ भी नहीं बताएगा नैना का विश्वास सही भी था सच में रमाकांत के कान में जू भी नहीं रहेंगी वो बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा रहा विक्रांत हंस पड़ा रमाकांत अग्रवाल तुम बहुत चलाको अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि कल रात तुमने अपनी हर चीज को सेव कर दिया था आई मीन तुमने अपने और अपने परिवार के मतलब बेटे को सुरक्षित कर दिया था ना? विक्रांत की बात के पीछे कुछ छुपा हुआ अर्थ था जिसे उस वक्त रमाकांत अच्छे से भाप रहा था अच्छा एक चीज पता है तुम्हें मैं तुम्हारे बेटे रोहित को काफी दिनों से जानता हूँ उससे पहले भी मिल चुका हूँ लेकिन ना जाने क्यों मुझे पहले कभी यकीन नहीं होता था की रोहित तुम्हारा बेटा है जानते क्यों क्योंकि वो इतने बड़े आदमी की औलाद होने के बाद भी वो आराम से बिना किसी खास बॉडीगार्ड के घूमता था इसलिए मुझे शक था और अभी जब मैं उसके तनिष्क टेक्नोलॉजी के ऑफिस में फेक बम कांड वाले दिन मिला था तब भी मुझे शक हो रहा था कि क्या वाकई में रोहित तुम्हारी औलाद है क्योंकि मेरे हिसाब से तो उसे हमेशा बॉडी से घिरा हुआ होना चाहिए था लेकिन वो हमेशा अकेले ही रहता था तुम कहना क्या चाहते हो रमाकांत के चेहरे और चिंता की लकीरें बढ़ती ही जा रही थी नैना भी हैरान होकर विक्रांत की कहानी सुन रही थी लेकिन फिर मेरा दिमाग घूमा मुझे लगा कि जरूर तुमने रोहित की सिक्योरिटी के लिए कुछ खास इंतजाम कर रखा है क्योंकि तुम खुद एक किडनेपर रह चुके हो और तुम्हें हमेशा अपने बेटे के किडनेप होने का डर सताता रहता है विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा क्या मतलब है तुम्हारा कहना क्या चाहते हो तुम रमाकांत ने काँपती हुई आवाज में पूछा मैं अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था फिर मुझे एक खास टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला जीपीएस सिस्टम आजकल स्मार्ट सिक्योरिटी के लिए इंसानों के दांत के बीच जीपीएस सिस्टम लगा दिया जाता है और फिर इसकी मदद से किसी भी व्यक्ति की लाइव लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है जब मुझे ये बात पता चली तब मेरा माथा ठनका और फिर मैंने पता लगाना शुरू किया <laughs> इसके बाद विक्रांत ने रमाकांत के आगे एक पेपर फेंकते हुए कहा ये देखो रोहित की हेल्थ रिपोर्ट रोहित जब सोलह साल का था तब से हर महीने डेंटिस्ट के पास जाता था ना उसे कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली मैं वो अपने डेंटिस्ट के, के पास जाता है रुको तो मैं दिखाता हूँ विक्रांत ने अपना फोन बाहर निकाला और उसमे देखते हुए बोल पड़ा अच्छा तो तुमने मिस्टर रोहित अग्रवाल को अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में छुपा रखा है ये देखो उसकी लाइव लोकेशन अभी वो मुंबई से बाहर नहीं है मतलब उसे आसानी से उठाया जा सकता है। रमाकांत के चेहरे का रंग उड़ गया वो पसीने से तरबतर होकर विक्रांत की तरफ देख रहा था नैना भी बिल्कुल विक्रांत ने अपना फोन ऊपर उठाया और फिर उसमें दो तीन क्लिक करने के बाद वापस से फोन रमाकांत के आगे टेबल पर रख दिया अब देखो तुम बस एक क्लिक करने की देर है और तुम्हारे बेटे की लाइव लोकेशन आर के चोपड़ा के पास पहुँच जाएगी और फिर वो तुम्हारे बेटे का क्या हल करेंगे वो तुम अच्छे से जानते हो तुम तुम ऐसा नहीं कर सकते ये इलीगल है ये मर्डर है मर्डर रमाकांत ने डर के मारे कांपती हुई आवाज में कहा चुप कर साले विक्रांत ने रमाकांत के गाल पर जोरदार थप्पड़ रख दिया तुम तुम मुझे बताओगे कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है हा? जो तूने छब्बीस साल पहले किया था वो अब तेरे साथ हो रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है तुझे